ंद्रा नम नम पर पर स्वादितकमलिन्मकरा भक्तजन निवासा

वागी शायत्य वदने लक्ष्मीर्यस्य चंद्रा वाग वसी य संवि तमृषि महमे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष

श्री श्रीकृष्णाभ्यं पर धाम जगद्धाम नमा प्रहलाद नद पराशरकुंडरीकशुकशौनकालजुन वशिष्ठ विभीषणादी मान

परम भगवता कलुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री सीता

श्री ंद मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा नमो गोभ्यीमती सौरभेय नमो ब्रह्मसुताभ्य पवभ्यो नमो नम

स्वर्नाथसा रहा छंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास विश्वासिण याभ्यां विना न पश्य सिद्धा स्वान्स्थमी

वंदे बोधमय नि शकरण यो वक्रो की चंद्र सर्व वंद सीताराम

स्थित संहारिणी रामवल्लभा सर्व्रेयस्कीं सीता नोहम राम वल्लभा यशवर्ती विश्वखिल ब्रह्मादिदेराद विष्वि सकलं

तमे वही वंदे हम यथारेर्भव कारण परम स्थितता वंदेहं तमशेष परीशमि नापुराण निगमागमसमतम यद्रमाणे

निगदित स्वा सुखा तुपी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुमा भक्त भक्ति भगवंत नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विज्ञाने

बंदौन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतमकु जासुवचन रविकरण श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय श्रीराम

अवतरण well,

चंद्र भगवान भगवानी श्री वृंदवन विहारी की। श्री यमुना महारानी महाराणी श्री गिरिराज महाराज की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की

अखिल गोवंश की जय, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री सूरश्याम गोधामाधाम गो चौरासी कोष ब्रजमंडलधाम गोपीश्वर महादेव की

अन्नपूर्णाता जगदगुरु श्रीमदाद्य भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की कलिपावनावतार श्रीमद जगदगुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्रीमद रामचरित मानस जी की

सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की श्री चातुर्मा राम कथा महामहोत्सव की परम श्रद्धे सद्गुरुदेव श्री रामायणी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन भक्तनिकी सब विप्रन विप्रनिकी

समस्त ब्रजवासी जय जय श्रीराधे जय जय श्री सीता हर हर महादेव मिताय गौर हरी वो हरिशरण कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल

भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूकपीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की

भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की महत्पुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्मास चातुर्मास्य महोत्सव के अंतर्गत हम आप सबको श्रीमद् रामचरितमानस के, के माध्यम से कालक्षेप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है परम श्रद्धेय पूज्य

महंत श्री भक्त, भक्तमाली श्री ब्रज विहारी दास जी महाराज को हम दंडवत प्रणाम करते हैं पूज्य श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी एवं बीग वाले पूज्य बाबा जी अभी तो थे पर पता नहीं कहां चले गए हाँ बीग वाले बाबा जी महाराज वेदाचार्य जी महाराज झाजी महाराज पूज्य पिताजी माताजी सभी को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं

हरिशरणम कल चर्चा चल रही थी आज हम एक घंटे विलंब से हैं। कुछ कारणों से स्वास्थ्य के कारण समझ लीजिए उससे आज एक घंटे विलंब से हमारी उपस्थिति हो रही है नहीं तो कल हम तीन बजे से पांच मिनट पहले ही आ गए थे लेकिन आज

नहीं समय से आ सके इसलिए जो मानसी का थोड़ा पाठ करते वो न करके सीधे कथा का क्रम दे रहे हैं वर्णा अर्थ संघा व्रता चंदतामी मंगलानाम चकर्ता वंदे वाणी विनायक ये जो मंगलाचरण है इसके

दो तीन भावों का कल हमने स्मरण किया था देखो शब्द का प्रयोग किस शब्द का किस प्रकरण में क्या अर्थ है उसका विचार काव्य में छंद का विचार और रस का विचार अत्यंत आवश्यक है

काव्य निर्माण की उत्कृष्टता की दृष्टि से इस युग के कवियों में संस्कृत कवियों में श्री कालिदास जी का सर्वोत्कृष्ट स्थान सर्वोच्च स्थान है और अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवन और रघुवंश महाकाव्यम ये तीनों कृतियां उनकी अपने आप में अद्भुत हैं

प्रत्येक दृष्टि से लेकिन ऐसी प्रसिद्धि है कि कुमार संभवन की रचना करने के बाद महाकवि कालिदास जी को पुष्ट तो हो गया था शरीर में कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो जाए तो वह किसी पाप का ही परिणाम है ऐसा मानना चाहिए

पाप दोनों प्रकार के हो सकते हैं दृष्ट भी हो सकता है और अदृष्ट भी हो सकता है दृष्ट पाप इस जन्म का और अदृष्ट जन्मांतर का हो सकता है तो कालिदास ये विचार करने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों भगवान शिव को वे इष्ट भाव से स्वीकार करते हैं

और पिता माता के भाव से ही स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण में वागरथा था विभिंपृक्त वागर्थ प्रतिपत्त जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ तो पिता माता के रूप में भगवान शिव पार्वती का स्मरण किया और कुमार संभवम में भगवान शिव का और पार्वती के श्रृंगार का उन्होंने वर्णन किया

काव्य की दृष्टि से तो बहुत उत्कृष्ट है कुमार संभवम रस की दृष्टि से काव्य की दृष्टि से छ की दृष्टि से अलंकार की दृष्टि से किंतु जिन्हें वे अपना इस आराध्य पिता माता मानते हैं उनके श्रृंगार का जो निरूपण है वह एक प्रकार से अपराध हुआ और उस अपराध का परिणाम कुष्ठ रोग के रूप में उपस्थित हुआ

जाने अनजाने भूल हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी होता है तो महापुरुषों ने कहा कि राम जी का चरित्र गाँव शिव जी के प्रति अपराध बना है तो वो राम जी की उपासना से निवृत्त होगा और राम जी के प्रति अपराध बन जाए तो जप हो जाए शंकर सतनामा राम जी के प्रति अपराध बन जाए तो शिव जी के नाम लेने से निवृत्त होगा

शिवजी के प्रति अपराध बन जाए तो रामजी के की उपासना से निवृत्त होगा तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान के प्रति अपराध बने तो भक्त की उपासना से भगवत अपराध की निवृत्ति हो जाएगी और भगवान के प्रति अपराध बने तो भक्त की उपासना से भगवद अपराध की निवृत्ति हो जाएगी ये कहने का प्रयोजन है रघुवंश महाकाव्य जब आपने लिखा

तो आपके उस रोग की निवृत्ति हुई ऐसा प्रसिद्ध है पर गोस्वामी जी का केवल श्रीमद् रामचरित मानस ही नहीं उनके संपूर्ण काव्य में वर्ण का अर्थ का वर्णार्थ समूह का रसों के समूह का छंदों का सर्वत्र

अत्यंत सुरीत्या निर्वाह किया गया है कहीं भी कोई इस प्रकार की बात गोस्वामी जी के साहित्य में नहीं है जो अमर्यादित हो अथवा जो ग्राह्य न हो ऐसी कोई बात अथवा कोई ऐसी बात नहीं जो कल्पित हो शास्त्रानुकूल न हो ये गोस्वामी जी का वैशिष्ट है दो महापुरुषों की बात हम आपको बता रहे हैं

एक इस देश के यतिचक्र चूडामणी महान गोभक्त महान धर्मनिष्ठ धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज वे कहते थे कुछ गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे जो स्वामी कर्पात्री जी कहते थे कि महात्माओं की वाणी सब ठीक है बहुत अच्छी हैं

पर सोलह आना किसी भी महात्मा की वाणी हमारे अनुकूल नहीं पड़ती क्या कहते थे सोलह आना किसी भी महात्मा की वाणी हमारे अनुकूल नहीं पड़ती कहीं न कहीं चाहे तो हमारी समझ का फेर है हमको लगता है कि ये बात शास्त्र की कसौटी पर खरी नहीं है इसलिए अनुकूल नहीं पड़ती

इसलिए जितना अंश शास्त्र के अनुकूल ग्राह्य है मैं उतना ही अंश लेता हूं उससे अधिक नहीं लेता उससे अधिक का अधिक को उद्धृत नहीं करता हूं वे स्वामी कृपात्री जी ने कहा केवल वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे संत हैं कि जिनका संपूर्ण साहित्य वेदादि शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल है इसलिए सोलह आना किसी संत की वाणी

जो हमें स्वीकार्य है तो वह केवल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की बने वे तो काशी में चातुर्मास् करते थे तो चातुर्मास्य के समय हिंदी नहीं बोलते थे संस्कृत ही बोलते थे प्रवचन भी उनका ज्ञानवापी में होता था तो संस्कृत में ही प्रवचन होता था हिंदी में नहीं

काशी के गिने चुने विद्वान उनके प्रवचन में उपस्थित होते थे चार महीने दो महीने का चातुर्मास करते थे वो संस्कृति ही बोलते थे पर अपने संस्कृत वक्तव्य में वे बीच बीच में विनय पत्रिका की पंक्तियां भी कहते थे कभी दोहावली कवितावली भी बोल देते और रामचरितमानस की पंक्तियां भी उधत कर देते

तो श्री रामानुष संप्रदाय के एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज ऐसा लोग कहते थे कि कर्पात्री जी की वो दक्षिण बाहु थे प्रकांड विद्वान थे और स्वामी कर्पात्री जी के प्रति बड़े समर्पित थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी पंडितों के बीच में चर्चा छिड़ गई है कि जैसे तो स्वामी जी संस्कृत ही बोलते हिन्दी बोलते नहीं पर बीच बीच में पता नहीं उनको क्या आता है

वो तुलसीदासी के वचन उद्धृत करते हैं वो तो सब भाषा में है हिंदी में है तो क्या स्वामी जी का भंग नहीं होता पर संकोच के कारण कोई आपसे कहता नहीं लोग मुझसे कहते हैं अब मैं आपसे संकोच करता नहीं आप इसका समाधान करना काशी के पंडितों में ये चर्चा छिड़ी हुई तो स्वामी कृपात्री जी ने अपने प्रोचन में कहा

यद्यपि भाषा है किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा को मैं वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूं इसलिए उनका कोई भी वचन उद्धृत करना मेरे भंग मेरे लिए भंग कारक नहीं है और मेरी अपनी कमजोरी है कि मैं बिना तुलसीदास जी का कोई उद्धरण दिए अपने प्रवचन को पूर्ण नहीं मानता

जब तक तुलसी बोले तुलसी दल पड़ गया तब ठाकुर जी को भोग लगता है तुलसीदास जी का साहित्य तुलसी दल के समान अद्भुत है।, तो है वो कैसा शास्त्र ज्ञान है गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं कहा जाता आपको तो आश्चर्य होगा अभी हमने श्रीमद देवी भागवत का पायण पूर्ण किया देवी भागवत के अनेक स्थलों में रामचरित की बात

शायद कोई सनातन धर्म का ग्रंथ ही नहीं छोड़ा हुआ जहां से कुछ न कुछ उन्होंने न लिया हो अथवा उनकी वाणी में ही सब आकर सम्मिलित तो हो गए हों ऐसा विलक्षण इस मंगलाचरण के तीन भावों की चर्चा हम कल कर चुके हैं और वाणी विनायक शब्द का श्री सीताराम परक अर्थ भी कर चुके हैं

क्योंकि वाणी श्री जानकी जी हैं और विनायक माने विशिष्ट नायक श्री रघुनाथ जी हैं उनका स्मरण करते हैं अब एक विशेष बात जैसे श्रीमद वाल्मीकि रामायण का बीज शास्त्री जी जैसे श्रीमद वाल्मीकि रामायण का बीज मां निषाद प्रतिष्ठान स्वमगम शास्वती समाह

यत्रुना देखी काम मोहितम ये वाल्मीकि रामायण का बीज कहा जाता है और जैसे बीज में संपूर्ण वृक्ष व्याप्त तो होता है ऐसे ही इस मानसाद प्रतिष्ठान को मगम शास्वती समा इस छंद में संपूर्ण श्रीमद वाल्मीकि रामायण का बीज विद्यमान है इसकी चर्चा हमने रामायण की कथा के प्रसंग में की है

संक्षिप्त चर्चा ये है कि मां इस शब्द से बालकांड की कथा को कहा गया है क्योंकि इंदिरा लोक मातामा मां छीरोद तनया रमा मां जो शब्द है वो भगवती श्री जानकी जी का वाचक है इंदित तो मां मा निषाद मां माने इंदिरा भगवती विदेहराज नंदनी

निशीदति बामांक बामांक में श्री जानकी जी विराजमान होती हैं वो मानिसाद तो बालकांड में ठाकुर जी का विवाह हो जाता है तो जन्म से लेकर विवाह तक की लीला मान में आ गई और राम जी के स्वरूप का परिचय राम जी के स्वभाव का परिचय राम जी की राम जी में रामत्व की प्रतिष्ठा

अयोध्या कांड में होती राम जी का जो विशेष चरित्र है वो अयोध्या कांड में प्रकट होता है इसलिए प्रतिष्ठान स्वमह प्रतिष्ठा शब्द से अयोध्या कांड जब से राम ब्याह घर आए नितन मंगल मोद बधाए प्रजा में राम जी के गुणों का व्याप्त तो होना दसर जी के सामने राम जी के गुणों की चर्चा करना

और राम जी को युवराज पद के सर्वथा योग्य ये सब जो हैं और जिनके राज्याभिषेक की घोषणा की जा चुकी है और दूसरे ही दिन वे उपवास में ही बन जा रहे हैं तो भी उनके मन में अपने पिता माता के प्रति तनिक भी दोष बुद्धि नहीं है प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं ये श्री राम जी का जो दिव्य स्वभाव है वो स्वभाव ही राम जी की प्रतिष्ठा है

अब शाश्वती समाह शाश्वती शांति जो है वो तो जंगल में महात्माओं के सत्संग में ही प्राप्त होती है इसलिए शाश्वती समाह से अरण्य कांड की कथा कही गई और यत्श मिथुनाद एकम अवधि काम इससे किसकिधा कांड भी है यत्क्रंश कुटिल गति

वेद विरुद्ध आचरण कर रहा है बाली बाली की जो कुटिलता है यही उसका क्रौचित्य है और एकम तारा और बाली हैं और उनमें से एकम बालीनम तम अवधि ही श्री राम जी ने बाली का वध कर दिया और इसके बाद

मानषाद प्रतिष्ठान तमगम शास्वती समुना देखम अवधि ही कामोहित सुंदर कांडी की कथा में शास्वती समा क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज वो जानकी जी को आश्वासन देकर के उनको सांत्वना दे रहे हैं तो सुंदरकांड भी इसमें सन्निहित है और अंत में तुम

अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करो और राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोका इस प्रकार से पूरी की पूरी सात कांड की कथा को इसमें सन्निहित किया गया ऐसा श्रीमद वाल्मीकि रामायण के जीकाकारों ने कहा हम विस्तार से कह चुके हैं भी केवल संकेत मात्र किया है ठीक इसी प्रकार से वर्णान अर्थ नाम मृता नाम छंदसाम

मंगलाना सकरतारू वंदे वाणी विनायकू इस मंगलाचरण में संपूर्ण कांडों की कथा को गोस्वामी जी ने सन्निहित किया है सबसे पहले क्या है वर्णानाम वर्णानाम शब्द से बाल कांड की कथा है क्यों

क्यों है बालकांड की कथा परिपूर्ण पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वव्यापक प्रभु इस कांड कांड में बालकांड में मानव वर्ण में क्षत्रिय वर्ण में प्रकट हो रहे हैं भगवान का कौन सा वर्ण है भगवान का कौन सा वर्ण आप स्वीकार करेंगे

पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री कबीरदास जी के पंक्ति गुनगुनाते थे, थे भगवान के लिए कबीर जी की रचनाएं भी बड़ी विचित्र तेरी जात न जानी जात न जानी

की कौन सी जाति है, कोई जाति नहीं, सब वर्ण उन्हीं के हैं पर भगवान मानव रूप में अवतरित हो रहे हैं तो उन्होंने मानव वर्ण को स्वीकार किया मानव वर्ण में भी क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार किया और क्षत्रिय वर्णोचित संपूर्ण कर्म का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया इसलिए राम जी के आचरण से क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म की प्रतिष्ठा हो रही है

वर्ण धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए वर्णा नाम से बालका एक एक बात हम क्षत्रि भगवान कहते हम क्षत्रिय हम क्षत्रि मृगया बन करें हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों तो का धर्म है कि वो

शिकार खेलें मृगया करें तो हम मृगया भी करते हैं कल अध्यात्म रामायण के पारायण में हम पढ़ रहे थे ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना की तो भगवान ये विशेष बात अध्यात्म रामायण

प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परिपूर्ण पुरुषोत्तम हैं वेदांत वेद्य तत्व हैं आप इसमें कोई संदेह नहीं है पर भगवं हमने रावण को बर देते समय स्पष्ट कर दिया है कि उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी

इसलिए आपको आपको मनुष्य रूप में ही अवतरित होना पड़ेगा और जब तक रावण बध न हो जाए तब तक आपको अपने को मनुष्य के रूप में ही प्रस्तुत और प्रमाणित करना पड़ेगा और जब तक रावण बद नहीं हो जाता है तब तक राम जी सब जगह यही कहते हैं कि हम तो मनुष्य हैं हम तो मनुष्य हैं और जब रावण बद हो जाता है और श्रीमद बाल्मीकि रामायण में भी

ब्रह्माज देवता आकर जब भगवान का सवन करते हैं तब भगवान प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति को स्वीकार करते हैं मां भगवान ने स्वीकार किया उनकी स्तुति को श्रावण बध के बाद स्पष्ट हो गया तब तक भगवान अपने को छिपाते हैं देवताओं के सामने नहीं पड़ते हैं भगवान मतंग ऋषि के आश्रम में गए और उसी समय मतंग वाल्मीकि रामायण में वर्णन है

उसी समय मतंग ऋषि का दर्शन करने देवराज देवराजिंद्र आए थे तो भगवान लक्ष्मण जी के सहित वहीं ठहर गए बोले तो अभी नहीं जाना चाहिए इस समय देवता वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जाने से संकोच होगा हैं? नहीं अगस्त मतंग जी का भी यही वर्णन है मतंग जी का तो फिर जब वो रथ से ऊपर चले गए तब भगवान लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि देखो वो हरे घोड़े हैं

और वो ऐसे ऐसे हैं वो इंद्र हैं और कहते हैं कि देवताओं की आयु 25 वर्ष की ही रहती देखो लक्ष्मण ये देवराज इंद्र हैं। नहीं मतंगनी सर्वंग, सर्वंग ऋषि हाँ मतंगनी सर्वंग ऋषि सर्वंग ऋषि के आश्रम महर्षि सर्वंग के आश्रम में देवराज इंद्र आते हैं

पर इंद्र की उपस्थिति में भगवान नहीं जाते दूर खड़े हो जाते हैं इंद्र जब चले जाते हैं तब भगवान वहाँ पहुँचते तो भेद खुल जाएगा छिपा करके रखते हैं तो जन्म से लेकर विवाह पर्यंत जो वर्णगत संस्कार हैं, उनमें भगवान के जात कर्म से लेके विवाह तक के सारे क्षत्रिय वर्णोचित संस्कार हो रहे हैं

इसलिए वर्णा नाम से बालकांड की जन्म से ले के विवाह तक की कथा संपूर्ण है और अर्थसंघा नाम अर्थसंघ माने अर्थों का समूह अर्थों का समूह क्या है राज्य भी वस्तुतः अर्थों का समूह ही है अर्थों के समूह को ही राज्य कहते हैं

अब राज्य केवल अयोध्या का राज्य नहीं है चक्रवर्ती सम्राट के पद पर भगवान का अभिषेक होना है सप्तीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में श्री राम जी शोभामान होंगे शत्रुंजय नाम के हाथी पर बैठ करके और स्वर्णमय दिव्य सिंहासन पर सेत क्षत्र

क्षेत्र क्षत्र जिनके ऊपर तना हुआ है ऐसे राम जी की सवारी निकलनी है ये श्री दशरथ जी का मनोरथ है और यह शत्रुंजय हाथी एरावत के वंश में प्रकट हुआ है ये स्वर्ग का हाथी है धरती का नहीं है ये और अयोध्या की परंपरा है कि जिसे चक्रवर्ती बनाया जाता है उसी की शोभा यात्रा उस हाथी पर बिठाकर निकाली जाती है

अब तक दशरथ जी की शोभा यात्रा निकलती अब राम जी इस पर विराजमान हो करके शोभा यात्रा राम जी की निकलेगी तो अर्थों का समूह ही अर्थ संघ है और अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड है क्योंकि राम राज्य राज्यभिषेक के प्रसंग का आरंभ अयोध्या कांड से होता है

सबके उर अभिला कहीं मनाय महेश क्या मना करके तुम आप अच युवराज पद राम ही देवेश रामी पदराज बरा देव

जु रा

का प्रसंग अर्थ संघ नाम से तो है पर राम जी राजा बने कहां अयोध्या में राम जी का तो वनवास हो गया तो अर्थसंघ का जो अर्थ आप इसमें घटित कर रहे हैं वो स्पष्ट कैसे होगा देखिए अयोध्या कांड में रामजी के राजाभिषेक से प्रसंग आरंभ होता है और प्रसंग होते होते

राम जी का वनवास हो गया और श्री भरत जी पादुका लेकर चितकूट पधारे और एक विशेष बात है कि जब भरत जी के आगमन की सूचना सुनकर लक्ष्मण जी को संदेह हुआ तो राम जी ने एक बात ऐसी कह दी लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी संकोच में गढ़ गए लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो ठीक है इस राज्य को ही इतना महत्व तुम देते हो

तो हमें तो स्वप्न में भी भरत के प्रति संशय हो नहीं सकता संदेह हो नहीं सकता क्योंकि कवहू की कांजी स्वीकरण छीर सिंधु बिन कुछ कांजी के घटाई के छीट डाल दो तो शेर दो शेर दूध फट जाएगा छेना बन जाएगा और मान लो क्षीर सागर में दो चार बूंद कांजी छिड़क दिया जाए खटाई तो छीर सिंधु का क्या होगा

भरत जी क्षीर समुद्र के समान है भरत ही हो की राजमत अरे चक्रवर्ती सम्राट का पद कह विधि हरि हर पद पाए। भरत जी को ब्रह्मा बना दो तो अहंकार नहीं होगा विष्णु बना दो तो अहंकार नहीं होगा

शिवजी के पद पर विराजमान कर दो तो अहंकार नहीं होगा देखो भक्ति कब होती है झा जी विश्वास का ही नाम भक्ति है विश्वास का ही नाम भक्ति है गोस्वामी जी ने भक्ति को परिभाषित किया है एकदम

ऐसी परिभाषा प्रस्तुत की है जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति संभव नहीं वो कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं बिनु विश्वास भगति नहीं सही विन द्रवहीन राम राम कृपा विन सपने हूं जीवन लह विश्राम विश्वास का ही नाम भक्ति है अब विश्वास एक तरफा नहीं होना चाहिए

शरणागति में शर्त है महाविश्वास पूर्वक महाविश्वास पूर्वक शरणागति होनी चाहिए महाविश्वास में थोड़ी भी कमी होगी तो पिटाओगे मार खाओगे शरणागति विभीषण की भी हुई हनुमान जी की सनिधि में हनुमान जी के

आचार्यत्व में हम कहे करो तो हनुमान जी के आचार्यत्व में विभीषण जी की भी शरणागति हुई और हनुमान जी के ही आचार्यत्व में सुग्रीव जी की भी शरणागति हुई पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाय लेकिन विभीषण जी पिताए नहीं

मार नहीं पड़ी भीषण जी को क्योंकि भीषण में महाविश्वास है और सुग्रीब जी का विश्वास थोड़ा सा कच्चा है इसलिए शरणागति के बाद भी वो कह रहे हैं कि आप बाली को मार सकते हैं हमें तो नहीं लगता राम जी ने कहा तो कैसे तुम विश्वास होगा भाई सात सालों का भेदन करो तो राम जी ने वो भी कर दिया

बोले हां ये तो मंत्र विद्या से संभव है हो सकता आपने कर दिया एक ही बाण से सात तालों का भेजन कर दिया धुंधवी नाम के असुर का शरीर पड़ा है उसको आप फेंक के दिखाओ लिखा है कि वो यो एक योजन माने चार कोस कोई उसको उठा के फेंक देगा पहाड़ के जैसा उसका देह का कंकाल पड़ा है तो वो बाली का बध कर सकेगा

तो वाल्मीकि में लिखा है पाद गुष्ठेन शिक्षेप संपूर्णम दस योजनम रामजी ने उसे 120 किलोमीटर दूर फेंक दिया दस योजन मैंने दस योजन माने 120 किलोमीटर माने 40 कोस हुआ और 40 पिया 120 सौ तीन किलोमीटर का एक कोस होता है

120 किलोमीटर दूर रामजी ने बाएं पैर के अंगूठे से फेंक दिया रामजी बोले भले आदमी अब तो विश्वास करो सुखद्रीव जी फिर भी बोले उस समय तो वो ताजा ताजा मरा था उसमें मांस भी था रक्त भी था वजन ज्यादा था अब क्या है अब तो हजारों साल हो गए सूखे कंकाल हो गया फेंक दिया तो क्या हुआ लेकिन हां चलो ठीक है फिर भी हम विश्वास तो करते हैं कि आप मार दोगे

राम जी ने यह भी कह दिया तुम शोक मत करो अब चिंता मत करो सखा सोच त्यागव बल मोरे सद्विद घटव काजम तोरे ये भी कह दिया फिर भी उनको थोड़ा कचाई है राम जी ने कहा जाओ लड़ो लड़ाई हुई, खूब पिटाई हुई जैसे तैसे प्राण बचा के भागे वहीं भाग के आए जहां स्थापित बनता जिस स्थापित बन में बाली प्रवेश करे तो उसका मस्तक बढ़ जाए

और राम जी को थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई अरे ये तो अच्छी बात नहीं है आपको नहीं मारना था तो आप पहले ही कह देते तो हम जैसे तैसे अपने प्राण बचा के आए ये तो आपने ठीक नहीं किया राम जी बोले तुम दोनों भैया एक जैसे थे और कहीं हमारा बाण धोखे से बाली की जगह तुम्हारी छाती में लग जाता तो हमारा बाण तो अमोघ है अनर्थ हो जाता

जिसकी रक्षा करनी उसी का नाश हो जाता ये राम जी का जो उत्तर है ना वो बहुत अच्छा नहीं एक बात तो ये है कि बाली जो है वो सिंघासनासीन है राजा है राजा की चमक दमक अलग होती है और तो जो अपदस्थ हो, हो जाता है उसकी चमक दमक उतर जाती है

देखो ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं शास्त्री जी तो एक दिन पहले इनकी, इनका जो फोटो उतारा जाता है वो झुर्रियां पड़ी हुई है, हैं ऐसे हैं एकदम और दूसरे दिन जैसे ही इनकी शपथ हो जाती है लाल लाल उनके गाल चमक जाते भगवान जाने एक रात में क्या टोनेक उनको पी लेते हैं वो गद्दी की चमक आ जाती है उनमें तो वो सुंदर मुकुट धारण किए हुए कवच धारण के राजा है

बानर राज वाली है और ये विचारे इधर उधर भटक रहे हैं कहते हैं कहां राजा भोग कहां गंगू तेली तो कैसे आपस में समता कैसे एक बिचारा इधर उधर भटक रहा है वो तो एक तो राजा बना हुआ है दूसरी बात यह है मान लो एक जैसी आकृति प्रकृति रही होगी तो भी भगवान श्री राम का ज्ञान इतना विलक्षण है

कि अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जन्मों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को वह एक काला वच्छेदेन अनुभव कर सकते हैं क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है ओतप्रोतम पटवत विश्वम कपड़े में धागे के जैसे जो पूरे विश्व में ओतप्रोते हैं उन भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है

इसलिए भगवान को आंख नाक कान नहीं मूदना पड़ता किसी के बारे में कुछ समझने के लिए सहज सर्वज्ञता है भगवान की ये एक तो ऐसे ही बहाने वाला उत्तर है सच्ची तो बात ये है कि तुम्हारा शरणागति में विश्वास कच्चा है

तो कुछ न कुछ प्रसाद उसका तुम्हें मिलना ही चाहिए आप लोग समझे नहीं समझे मेरी बात तू नहीं समझे दीक्षा लेने के बाद भगवत शरणागति होने के बाद यदि पिटाई खा रहे हो तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे विश्वास में कमी है नहीं तो तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है किसी भूत प्रेत किसी देवी देवता के चक्कर में पड़ने की

किसी ग्रह आदि के चक्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे अपने विश्वास में न्यूनता है उसी के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है नहीं तो कष्ट का क्या काम महाविश्वास तो भरत जी का महाविश्वास रघुनाथ जी के प्रति है

लेकिन यहां हम कहना यह चाह रहे हैं महाराज जी कि श्री रघुनाथ जी का महाविश्वास कैसा है भरत जी के प्रति शरणागत का तो महाविश्वास होना ही चाहिए शरण्य के प्रति पर शरण्य का शरणागत के प्रति कितना बड़ा विश्वास है यह विचार की बात ये राम जी का महाविश्वास है

और यही है ये यथाम प्रपजनते तांस तथा में हम भक्त का महाविश्वास होता है तो भगवान का भी भक्त के प्रति महाविश्वास होता है भर सही हो ही कीधु दीधि हरिहरे कब

कि कांजी सी खीर सिंधु वि और लक्ष्मण यदि तुम राज्य को ही ऐसा महत्व दे रहे हो तो कोई बात नहीं भरत जी को आ जाने दो तुम्हारी जगह पर तो हम भर्ती कर लेंगे भरत जी को

वृंदावन बिहारी तुम्हारी जगह पर भरत जी को रख लेंगे हमारे साथ कोई ना कोई एक रहना है तुम भी हमारे भाई हो भरत जी भी हमारे भाई हैं तुम भी अनुज हो भरत जी भी अनुज ही हैं तो भरत जी हमारे साथ रह जाएंगे उनको राज्य का हमें विश्वास है और तुमको ही अयोध्या का राजा बना दिया जाता है लक्ष्मण जी तो जैसे हजार लाख घड़ा पानी पड़ गए ऐसे सिर्फ झुकाकर खड़े हो गए

और अंत में जब भरजी पधारे और भरजी से संवाद हुआ तो वेद जिन्हें अजीत कहता है वे भरत जी के प्रेम के आगे पराजित हो गए राम जी ने हाथ खड़े कर दिए राम जी ने कहा कि हम अपने मन में सोच रहे थे कि हमारे बहुत बोट हैं

लेकिन आज चित्रकूट की सभा में हमारी जमानत जब्त तो हो गई पहले चित्रकूट के ऋषि भी सोच रहे थे कि भरत जी आ गए तो बड़ा अनर्थ हो गया अब राम जी का सत्संग का दर्शन का सुख कहां मिलेगा लेकिन भरत जी का रुदन देखकर ऋषि कहते हैं कि नहीं राम जी को तो अब चले जाना चाहिए हम लोगों तो दर्शन हो गया

कहां तक कहें कोल भील किरात भी चाहते हैं राम जी को चले जा चले जाना चाहिए क्योंकि भरत जी का विलाप भी सह नहीं पा रहे हैं चित्रकूट के पशु पक्षी खग मृग भी रो रहे हैं शिलाएं रो रही हैं भरत जी की वेदना किसी को सहन नहीं होती है भरत जी के आर्तनाद का श्रवण करके श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी भी सोच रहे हैं

ये दया सागर करुणा सागर आज इतनी कठोरता क्यों धारण किए हुए हैं सब छोड़कर कर भैया भरत के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए लक्ष्मण जी और जानकी जी भी भीतर से भरत के पक्ष में चले गए और मैं तो सदा सर्वदा से भरत जी के ही पक्ष में पक्ष में हूँ ये खुद भरत जी स्वीकार करते है हारही खेल जिता वहीं

खेल खेल में राम जी खुद जानबूझकर हारते हैं और मुझे विजयी बनाते हैं आज अजीत पराजित तो हो गए एक आशा की किरण थी कि शायद ससुर जी हमारा पक्ष लेंगे ससुर जी माने जनक जी पर जनक जी भी भरत जी के पक्ष में खड़े हैं बोले तो चलो कोई नहीं पक्ष लेगा तो वशिष्ठ जी तो लेंगे

पर मुनि मति ठाड़ तीर अवलासी वशिष जी तो हाथ जोड़ लिए बोले भरत तुम जो कुछ कहोगे वही धर्म का नीति का सदाचार का सार पर्वत होगा राम जी गदगद हो गए भैया भरत आज तुम्हारी विजय को देखकर हमारा रोम रोम हर्षित हो रहा है अब हम भी अपना मत तुमको ही दे रहे हैं

अब हम कुछ भी विचार नहीं करेंगे जो तुम कहोगे उसको ज्यो का त्यों हम स्वीकार कर लेंगे बोलो कहो क्या तुम्हारी इच्छा क्या चाहते हो अब सब भार तुम्हारे ऊपर है तुम बोलो वही हम करेंगे धन्य है धन्य है धन्य है, है। भरत जी सावधान हो गए और भरत जी ने कहा प्रभु आप क्या कहने जा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं

जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है वह तो सेवक कहलाने के योग्य ही नहीं है आप हमारी खुशी का ध्यान क्यों कर रहे हैं ये विधि प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा

प्रभु प्रसन्न मन करुणा मंजर राम जी बोले हमारी प्रसन्नता तो इसी में है कि हमने अपने पिता के सत्य की रक्षा का निश्चय किया है

तो हम चौदह वर्ष रहकर अपने पिता के सत्य की रक्षा करें और तुम भी पिता के वचन की रक्षा करते हुए चौदह वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करते हुए श्री अयोध्या जी में निवास करो पर जी ने स्वीकार कर लिया पर बोले महाराज गद्दी तो सुनी नहीं रहेगी सिंहासन सुना नहीं रहेगा

क्योंकि जब तक राजा नहीं होता है तब तक अराजकता रहती है और सब कुछ व्यर्थ होता है इसको समझने के लिए वाल्मीकि रामायण के उन श्लोकों को पढ़ना चाहिए जहां नाराज के जनपदे नाराज के जनपदे नाराज के जनपदे ये कई श्लोकों में आए उन श्लोकों को देखना चाहिए

जब तक राजा गद्दी पर नहीं होता है तब तक अग्निहोत्रादि कर्म भी बंद हो जाते हैं देवाराधना आदि भी बंद हो जाते हैं इसलिए मर्यादा तो यहां तक है कि सिंहासन सूना नहीं होता राजा दिवंगत हुआ नहीं के दूसरा चुन जाता है और उसके बाद उस मरे हुए राजा का संस्कार होता है अराजकता नहीं

एक दिन की भी सही नहीं है शास्त्र के अनुसार भरत जी बड़े कुशल हैं बोले भगवान आपकी इच्छा है कि तुम्हारा अभिषेक हो तो हमारी इच्छा है कि आपका अभिषेक हो तो हम तो आपने और आपकी श्री चरण पादुका में अभेद समझते हैं आपकी पादुका भी आपका ही स्वरूप है और मेरी तो इष्ट आराध्य उपास्या

मेरे शरण राम की पन ही आपकी उपान आपकी पादुका ही मेरी स्वरूप आराध्यभूता है ये भाव जो हम कहने जा रहे हैं ये वृंदावन के एक दिव्य महापुरुष पूज्य स्वामी श्री अतुल पुरुष कृष्ण गोस्वामी जी के मुखारवन से हमने सुना था कि भरत जी ने बड़ी कुशलता दिखाई बोले आप पादुका जी का अभिषेक करो और मेरे अभिषेक की आपको बात है

तो पादुका जी के लिए यहाँ नया सिंहासन कहाँ से लाएंगे चित्रकूट में तो मेरा मस्तक ही पादुका जी का सिंहासन बन जाता है राम जी ऊपर स्थल वेदिका पर बैठे हैं और राम जी ने अपने चरणों में पादुका धारण कर रखी है और पादुका युक्त श्री रघुनाथ जी के चरण भरत जी के मस्तक पर विराजमान हैं और वशिष्ठा ऋषि मंत्रोच्चार पूर्वक पादुका जी का अभिषेक करते हैं

और वह पादुका जी अपने मस्तक पर विराजमान करके भरत जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अयोध्या लौटते हैं और नंदिक ग्राम ए करोद राज्यम भर का नंदिक ग्राम में पादुका जी की प्रतिष्ठा होती है तो अयोध्या कांड की समाप्ति पादुका जी के राज्याभिषेक में हुई है तो अर्थ संघा नाम में राज्याभिषेक में पहले राम जी का राज्याभिषेक फिर वनवास फिर लक्ष्मण जी के अभिषेक का प्रस्ताव

और अंत में पादुका जी के राज्य के साथ वो कृत्य संपन्न हो जाता है राज्याभिषेक का जो कृत्य है वो संपन्न हो जाता है इसलिए यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि अर्थसंघान इस शब्द से और

अयोध्या कांड की कथा का ही संकेत किया गया है सुन सिख पाय अतीस बड़ी गनक बोल दिन साध सिंहासन प्रभु पादुका वैसारे

a yeah.

प्रभु पावरी नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय सम वि मी आयुष करत रा

यहां से हो गया पूरा वर्णानाम बालकांड अर्थ संघान अयोध्या कांड अब अयोध्या कांड के बाद आएगा अरण्य कांड रसाना इससे अरण्य कांड

रस धातु जो है ना आस्वादनार्थक है व्याकरण में रस आस्वादने रस धातु जो है वो आस्वादन के अर्थ में है इसकी सरल व्युत्पत्ति है रसती रसा अथवा रस्यते इति रसा उसको रस कहते हैं और भगवान स्वयं रस रूप हैं उपनिषद में लिखा है रसो वई सह

और गीता जी में भगवान क्या कहें रसो हम अपसु कऊते और भगवान ने अपने को रसो हम मैं रस रूप हूँ ऐसा अप्सु अहम रसा द्रव्य विभूत पदार्थों में मैं रस हूं रस कितने हैं नव रस हैं। आप है और कुछ लोग कहते हैं कि दस रस हैं

श्रृंगार वीर कर्णाभुत हास्य भयानका वीभत्स रौद्रोह वात्ल्यम्य शांत दशा रसा दस कुछ लोग शांतरस को अलग से दस नहीं रस नहीं मानते हैं इसलिए नवरस हो जाते हैं सांतरस के सहित तो शास्त्र में दस रस हैं श्रृंगार

वीरस करुण रस अद्भुत रस हास्य रस भयानक रस बीभत्त रस रौद्र रस वात्सल्य रस और शांत रस ये दस रस है इनमें रसराज क्या है रसराज रसराज माने

संपूर्ण रसों का राजा इसमें संपूर्ण रसों का राजा है रसराज श्रृंगार माधुर्य रस श्रृंगार रस ये संपूर्ण रसों का राजा कहा जाता है क्यों क्योंकि समस्त रसों का अंतर्भाव श्रृंगार रस में हो जाता है आप कहेंगे कि

शांत रस कैसे रस में आ जाएगा शांतरस भी आ जाता है वियोक्तावस्था में जब नायक और नायिका में निर्वेद होता है तो निर्वेद का रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है निर्वेद ही तो है शास्त्री जी शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है तो वहां श्रृंगार में भी शांत है और दास्य तो है ही

साक्षात वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी रासपंचाध्यायी के प्रकरण में कह रही हैं हानाथ रमण प्रेस्त क्वासी क्वासी महाभोज दास्यास्ते कृपणा यामे सखे दर सन्निधि स्वयं राधा रानी कह रही है और ब्रिजगोपियां

थे दासिका हे दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासी।

दास भी है और उत्कृष्ट कोटि का दास है दास दासी की तो एक सीमा है पर इस माधुरी रस में जो प्रतिष्ठित दास भाव है वहाँ तो अत्यंत एकांत में भी सेवा प्राप्त हो जाती है दास भी है सख्य भी है और जब कांता अपने प्राण जीवन धन को सुंदर भोजन कराती है

उस समय उसमें, उसमें वात्सल्य का उदय हो जाता है वात्सल्य का रुग्ण हो जाता है तो उस समय भी उसके मन में वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है तो सारे रस श्रृंगार रस में सन्निहित तो हो जाते हैं इसलिए श्रृंगार रस को माधुरी रस को

रसों का राजा कहा गया और अरण्यकांड की एक विशेषता है अरण्यकांड में सभी रस हैं आप खूब ध्यान से अरण्यकांड का अनुसंधान करेंगे तो श्रृंगार वीर करुणा अद्भुत हास्य भयानक विभत सरूद्र वात्सल्य शांत दसों रस आपको अरण्यकांड में मिल जाएंगे दसों रस अरण्यकांड में मिल जाएंगे

और श्रृंगार रस तो विशेष है यह एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है एक बार जूनी

तो यहां तक कहा है चित्रकूट के देखिए जैसे हम लोग श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है ना श्रीधाम वृंदावन श्री युगलवर श्यामा श्याम का सुख विलास है हमारे यहां जो साधु में टकसार होती है उसमें श्री कृष्णोपासक जो संत हैं संप्रदाय हैं

उनके संतों से टकसार में पूछा जाता है कि आपका सुख विलास क्या है तो श्री निम्बार्क माधव आदि संप्रदाय के जो संत हैं वो कहते हैं हमारा सुख विलास श्री वृंदावन है और श्री रामानंदीय संतों से पूछो कि आपका सुख विलास क्या है तो कहेंगे हमारा सुख विलास श्री चित्रकूट धाम है क्योंकि युगल सरकार की नित्य निकुंज की निवृत्त निकुंज की लाभ

चित्रकूट धाम में होती चित्रकूट में श्रृंगार वन है और 999 सौ निन्यानवे रास चित्रकूट में हुए कितने हुए रघुनाथ जी के 999 सौ निन्यानवे रास वहां किशोरी जी के रोम रोमकूप से सहजरिया प्रकट होती हैं और वो सब किशोरी जी का ही स्वरूप हैं और अकेले श्री रघुनाथ जी हैं

और वहां देवता वाद्य बजाते हैं और सहचरियां वाद्य बजाती हैं नौ सौ निन्यानबे महाराष्ट्र चित्रकूट की भूमि पर होते हैं और हजार में महाराज की आरंभ में श्री रघुनाथ जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं उसी में जयंत ने विक्षेप कर दिया रामजी बोले इसमें विघ्न आ गया अब इस हजार में महाराज की पूर्णाहूति श्रीधाम वृंदावन में करेंगे

तो रात की पूर्णता श्री ठाकुर जी ने वृंदावन में की महाराज की पूर्णता हमारे जैसे श्री वृंदावन की युगलवर श्यामा श्याम की उपासना में माधुरी रस के बहुत से ग्रंथ हैं पुराणों में भी है और भागवत जी में तो है ही है और श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद महाकाव्य में और श्री कृष्ण कर्णामवत में श्री बिलू मंगल जी महाराज ने

खूब सुंदर माधुरी का वर्णन किया है और वृंदावन के महान रसिकाचार्यों ने अपनी वाणियों में श्री अष्टाप के कुम्भन आदि महान भक्त कवियों ने भी खूब माधुरी रस का निरूपण किया खूब प्रचुर साहित्य कृष्ण लीला में माधुर रस का प्रचुर साहित्य खूब उपलब्ध है और उज्जवल नीलमणि जैसे दिव्य रस के ग्रंथ

और हमारे षडगोस्वामी वृंदो ने तो इतना साहित्य दिया है संस्कृत में कि तो उसकी कोई तुलना नहीं बहुत बड़ा साहित्य श्री श्यामा श्याम की मधुर रस की उपासना में इसी प्रकार से श्री सीताराम जी की मधुर उपासना के भी सैकड़ों प्राचीन ग्रंथ हैं पर श्री

श्यामा श्याम की मधुर उपासना जितनी अधिक प्रचारित और प्रचलित है उतनी अधिक प्रचारित श्री सीताराम जी की मधुर उपासना नहीं है और महात्मा आज भी मधुर रस के उपासक महात्मा हैं, लेकिन वह अत्यंत अधिकारी को ही वह रस और वह भाव प्रदान किया जाता है अयोध्या में एक महापुरुष थे महाराज जी जानते हैं तुलसी प्रेस वाले

परम पूज्य श्री सीताशरण जी इतना साहित्य था उनके पास संस्कृत का श्री सीताराम जी की मधुर उपासना का कि हम कहेंगे एक बार उन्होंने हमको दिखाया था बहुत बड़ा साहित्य उनके पास था तुलसी प्रेस की उन्होंने स्थापना की और पता नहीं कहीं एक ब्लैक एंड व्हाइट पुराना फोटो भी होगा

हमको उन्होंने एक श्री सीताराम जी का अष्टयाम कनक भवन में हुआ था लगभग 50-60 साल पहले उस अष्टयाम की एक ब्लैक उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे चलते थे रंगीन कैमरे नहीं थे उसकी एक दो छवियां भी उन्होंने हमको दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि उस जो

मधुर रस का जो अष्टयाम श्री सीताराम जी का था उसमें महाराज भी हुआ था पर उसमें अयोध्या के उस समय के रसिकों ने ये मर्यादा स्थापित की थी कि उन सबको पहले अनुष्ठान जिन जिनको उस रस का दर्शन करना है संतों को उनकी पहले मधुर भाव की उपासना होनी चाहिए पहली शर्त और फिर उनको नाम जप की संख्या दी गई थी तुमको इतना करोड़ जपना है

योगल मंत्र 66 करोड़ महात्माओं ने जपा तो उससे उनसे पूछा गया कि अब तुम्हें किस तरह के स्वप्न हो रहे हैं कैसी अनुभूति हो रही है और उनकी अनुभूतियों के आधार पर उनका रात में प्रवेश हुआ था और सच्ची बात यह है कि मधुर रस की उपासना है ही ऐसी ही क्या वृंदावन की उपासना को आप हल्की समझ रहे हो

मेरी हाथ जोड़कर चरणों में विनम्र प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लोग श्री महान पतित पावन सर्व सर्वसमर्थ श्री हरिनाम जब हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और चित्त सर्वथा विकार शून्य हो जाएगा तो श्री नाम महाराज की कृपा से ही रस और भाव प्रकट होगा

स्त्री पुरुषों के प्रसंगों को सुनकर के हमारे मन में विकार की जागृति होती है स्त्रियों के स्वरूप में आकर्षण बना हुआ है और हम फिर मधुर रस का अपने को अधिकारी समझते हैं कैसे हम मधुर रस के अधिकारी हो सकते हैं कि इतनी सस्ती चीज है क्या कि चाहे जो लहंगा फरिया पहन के और चटक मटक के बरसाने में और नंदगाम में डोलवे लग जाओ

ऐसे कोई सखी हो जाएगा ललिता सखी उपासना ज्यो सिंघिनी को छीर श्री भगवत सिंह जी महाराज करें ये सखी सहचरी भाव मंजरी भाव की उपासना सिंघिनी के दूध के जैसी ललिता सखी उपासना ज्यो सिंघिनी को छीर ज्यो सिंघिनी को छीर रहे कुंदन के बासन ये स्वर्ण पात्र में ठहरेगा कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन

या तो स्वर्ण पात्र में ठहरेगा या सिंघिनी के सावक के पेट में फचेगा दूसरी जगह पहुंचेगा तो विनाश कर देगा इसलिए श्रीधाम का आश्रय लो आर्त भाव से प्रार्थना करो ऋसिकाचार्यों से उनके अनुग्रह से कुछ हो जाए ऐसी हल्की फुल्की बात सीधे ही बनने लग जाओ कि हम तो सीधे

निकुंज में ही प्रविष्ट हो गए ऐसे नहीं होता ऐसे बातों से कुछ नहीं होता श्री राधा सुधांश जी में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कहा में गर् प्राण्य हम गर्य कर्मा कितनी दीनता है उनकी कहाँ में गर्य कर्मा और फिर भी हमारी जिहुआ पर श्री राधा नाम स्फूरित हो रहा है तो ये राधा नाम जो जिहवा पर स्फुरित हो रहा है

महिमा ऐश वृंदावन से हम राधा नाम लेने लायक भी नहीं है पर तो राधा राधा जिहुआ से उच्चरित तो हो रहा है यह श्रीधाम वृंदावन की महिमा है अनधिकार चेष्टा मत करो यह अत्यंत उत्कृष्ट रस है इसकी पात्रता क्या है

अब प्रसंगवत् हम कह देते हैं भगवत ऋषि जी की बाणी बड़ी बढ़िया है भगवत ऋषि जी कहते हैं आप सबको याद है फिर भी हम बोल देते हैं प्रथम सुने भा

तो बिल्कुल विचार नहीं है गुरुनिष्ठा इष्ट निष्ठा साधन निष्ठा है नहीं और बहुत ऊंची उपलब्धि चाहिए और फिर उसी में किसी ने कह दिया कि अरे तुम तो वृंदावन निकुंज की प्राप्ति चाहते हो और तुम तो अमुप संप्रदाय को तुमको तो यह मिलेगा नहीं

हमारे यहां ही सब कुछ है यहां आ जाओगे तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो बहुत से वैष्णव संप्रदाय परिवर्तन भी गुरु परिवर्तन करते हुए भी बोलते हैं वहां जाने से मिल जाएगा अरे जिनके चरणों में मस्तक झुकाया है वहां कुछ नहीं तुमको मिला तो दूसरी जगह भी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं

ने क्या सुना अभी तक ना तो भगवान में भेद है ना आचार्यों में भेद है ना संतों में भेद है ना गुरुओं में भेद है आपकी निष्ठा जहां परिपूर्ण होगी वहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा गौ माता के चार धन होते हैं और चार धोने वालों को बुलाओ चार बर्तन लेके आवे चार तरह का दूध धो के बताओ

चार तरह का दूध होगा दूध चार तरह का न होकर एक प्रकार का होगा हम हरिगुरु संतों की कृपा के बल से बोल रहे हैं कि किसी की स्त्री वृंदावन निवृत्त निकुंज के अनुभव की कामना है तीव्र व्याकुलता है किसी में और वह राम राम करता है

तो हम ये पूर्वक कह सकते हैं निष्ठापूर्वक राम नाम का जप करेगा निवृत्त निकुंज के रस की प्राप्ति उसको हो जाएगी इसमें संदेह नहीं श्री सुख संप्रदाय के एक संत हुए हैं श्री श्याम शरणदास जी महाराज के शिष्य श्री राम सखी जी महाराज उनकी वाणी बड़ी अद्भुत वाणी छोटी वाणी हमारे पास भी है खोजनी पड़ेगी कहीं

उस राम उन राम सखी जी की वाणी का एक दोहा एक साखी राम सखी जी कह रहे हैं राम सखी जी ने इसी श्रीधाम वृंदावन में वंशीवट में शरद पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र में सदेह प्रवेश किया

शरीर कैसे महाराष्ट्र में अंतर्धान हो गए ज्यादा पुरानी बात नहीं है 300 वर्ष पुरानी बात है इसी वृंदावन की और वे राम सखी जी श्री नित्य निकुंज बिहारणी बिहारी जी की उपासना है सखी भाव की उपासना है और वो निरंतर राम नाम का जप करते हैं निरंतर राम नाम का जप करते हैं श्री राम सखी जी महाराज

लोगों ने उनसे पूछा कि आप राम राम क्यों जपते हो प्रिया प्रीतम का नाम लेना चाहिए श्यामा श्याम का स्पष्ट नाम लेना चाहिए तो उन्होंने उत्तर दिया राम सखी जी ने कि पद पति का खुलकर नाम नहीं लेती है एक सांकेतिक नाम रख लेती है हमारे प्रिया प्रीतम जो श्री कुंज विहारी बिहारी जी हैं उनका जो सांकेतिक नाम है वह राम नाम ही है उनकी वाणी में

रा अक्षर श्री राधिका मामन मोहन जान राम नाम याते भयो जान संत सुजान राम कृष्ण दिवानी आप कृष्ण कृष्ण जपते हैं और तो आपका श्री रघुनाथ जी से प्रेम है

श्री सीताराम जी की लीला का दर्शन करना चाहते हैं आप कृष्ण कृष्ण जप कर श्री सीताराम जी का भी अनुभव कर सकते हैं इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है भट्ट मत जो गुरुजी मिले हैं वही परिपूर्ण है जो संप्रदाय मिला है वह परिपूर्ण है जो उपासना मिली है वह परिपूर्ण है आप अपनी गुरु प्रणाली से साधन करते हुए

और हरिगुरु संतों में अभेद रखते हुए भगवत स्वरूपों में अभेद रखते हुए आप उपासना करें देखो कितना आनंद आता है बोलो भक्तवत् चल भगवान की हम इधर इस कमरे में इस कुटिया में इधर रहते थे पहले इधर ये बना नहीं था तो एक महात्मा बड़े भजन आनंदी वृंदावन के एक संत आए सवेरे सवेरे पांच बजे पहुंच गए क्योंकि उस समय तो सवेरे

चार बजे से लेके रात्रि को 11-12 बजे तक भी कोई आ जाए कभी भी आ जाए चाहे संध्या कर रहे हो चाहे भोजन कर रहे हो चाहे सो रहे हो कई महान भाव तो ऐसे भी थे कि सोते सोते भी पकड़ के पैर हिला के जगा देते महाराज दंडवत करना उठ के बैठ जाइए चलो भैया दंडवत लेनी पड़ेगी एक महात्मा आए बोले हम सवेरे सवेरे एकांत में जान के आए की क्यों बोले हम आपकी कथा बहुत दिन से सुनते हैं

हम यही समझ नहीं पा रहे कि आपके इष्ट कौन है आपके रामजी इष्ट हैं के श्री कृष्ण इष्ट हैं क्योंकि दोनों कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं आप भक्तमाल की कथा भी अच्छी कहते हैं हम तो खूब सुनते हैं कथा और बोले आप तो रामानंद संप्रदाय के हैं कहा हम रामानंद संप्रदाय के हैं आपको राम मंत्र मिला हो कहा राम मंत्र गुरु जी की कृपा से मिला है तो आप तो फिर आपकी निष्ठा तो हमारी समझ में आती है आपकी निष्ठा कहां है

तो आप कहाँ जाएंगे मरने के बाद कहाँ जाओगे महिमा तो वृंदावन की खूब गाते हो वृंदावन में प्रेम है गिरिराजी में यमुना जी में प्रेम है जाओगे कहा मरने के बाद उनके कहने का असर था तो हमने कहा बड़ी प्रसन्न हो कि हमने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी आप नारजी को तो जानते बोले हाँ नार जी को जानते हैं हम नारी सब जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं

आप पुराण उठा के देखो नारजी साकेत धाम भी जाते हैं गोलोक धाम भी जाते हैं और वैकुंठ तो नारजी जाते रहते हैं क्योंकि नारजी कृष्ण नारायण में भेद नहीं समझते सब जगह जाते हैं तो जो एक ही को मानेंगे वो एक ही जगह रह जाएंगे और हम तो गुरू जी की कृपा से सबको एक स्वरूप में ही देखते हैं तो हमारा जब ठाकुर जी चाहेंगे और जब हमारा शरीर पूरा होगा तो हम जब तक चाहेंगे तब तक स्त्री

साकेत धाम में रहेंगे जब हमारा मन होगा कि हम नित्य गोलोक धाम में श्यामा श्याम का अनुभव करेंगे तो वहाँ चले जाएंगे जब हमारा मन होगा कि थोड़ा बैकुंठ का भी आनंद लेके आमे वहाँ ध्रुव जी आदि सब भक्त हैं, हम वहाँ भी जाएंगे महात्मा बड़े भोले से अरे बोले सब तो आप बड़े चतुरो इसमें फायदा ज्यादा है सब जगह घूमने बोले नारे जी के जैसे हम सब जगह जाएंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की भैया

आनंद लो खूब सुख लो ये किसी भी आचार्य की निंदा करना किसी भी स्वरूप की निंदा करना किसी भी भक्त की निंदा करना ये जीव के कल्याण की बहुत बड़ी बाधा है इससे बचकर के साधन करो हमारे निवेदन करने का हमारी प्रार्थना करने का प्रयोजन केवल इतना ही है

तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी अरण्य कांड के आरंभ में इस प्रकार की चर्चा का वर्णन किया है गीतावली में तो गीतावली के संबंध में हमने संतों से सुना है कि गोस्वामी जी का जो साहित्य है

गोस्वामी जी का साहित्य दूध का समुद्र है खीर सिंधु है और कवितावली उसमें से निकला हुआ माखन है शास्त्री जी गोस्वामी जी का साहित्य क्षीर सिंधु है और उसका नवनीत क्या है कवितावली और उस नवनीत को तपाकर निकाला हुआ घृत विनय पत्रिका है

जो घी है ना वो विनय पत्रिका है ये घृत है क्योंकि इसमें सिद्धांत की चर्चा है और सब कुछ साधक के कल्याण की बात कह दी गई है तो बिना कवितावली के और गोस्वामी जी के साहित्य को नहीं कहा जा सकता ठाकुर हाँ जी कभी योग बनाएंगे तो जैसे स्वतंत्र विनय पत्रिका हुई है ऐसे कभी स्वतंत्र कवितावली की भी चर्चा करेंगे

कवितावली में अरण्य कांड के इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदासी महाराज अपने शब्दों में वर्णन कर, वर्ण कर रहे हैं और स्पष्ट रास का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदासी महाराज ये तुलसीदास जी कर रहे हैं श्री अग्रस्वामी जी करें और कोई आचार्य करे तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि वे तो मधुरस के ही आचार्य हैं पर गोस्वामी जी जहां बहुत मर्यादा का ध्यान रखते हैं

अपने दास भाव को ही वे बार बार स्पष्ट करते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में विशुद्ध माधुर रस का निरूपण कर रहे हैं ध्यान से सुने पंक्तियों की व्याख्या हम नहीं करेंगे

तो लखनलाल ने रची है लेकिन लक्ष्मण जी दूसरी पहाड़ी पर हैं, शेष पहाड़ी आज भी कहते हैं और कामजगिरी के उस सुंग शिखर पर केवल श्री सीताराम जी दिलाते हैं वहां क्या लीला हो रही है बहुत ध्यान से सुने

या पर, पर, प्रेम पाने की राजीव ने श्री रघुनाथ जी अपने करकमल से सुंदर फूलों को चुनकर नए नए पल्लवों को चलकर श्री किशोरी जी की तेज की

निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन और श्री प्रिया का किशोरीजी का श्रृंगार करते हैं और श्री किशोर अपने जी प्राण जीवन धन श्री राघव का रघुनाथजी का श्रृंगार करते हैं और परस्पर प्रिया प्रीतम एक दूसरे की छवि का रूप सुधा का पान करते हैं कैसे श्रृंगार करते हैं

भात आग सुमन विभूषण विभाग भात लाग तिलक करण का समू कर कला

में प्रकट होती उनको घिस घिस करके विचित्र पत्रावली की रचना करते हैं और किशोरी जी के ललाट पर ऐसा सुंदर तिलक लगाते हैं बोले तिलक की कलाकारी तो क्या कहना तिलक करने का कहूं कला निभाने हम श्री मुरारी मोहनि कुंज में गए वृंदावन में ऐसी सुंदर पत्रावली का दर्शन किया

कि हमने वहां के पुजारी जी से कहा कि हमारे यहां भी आकर कभी हमारे रघुनाथ जी की पत्रावली बना इतनी प्यारी पत्रावली ये ये कलाकार लोग प्रेमी रसिक लोग होते हैं उनको बढ़िया बढ़िया भाव से बनाते हैं ये चित्रकूट की लीला है माधोरी विलासहा दावत

baes

लीला हो रही है दर्शक कौन है जीतवत मुनि गण को

चाल की शंकर

अर्ध राठ जिला पर सुखद युगल रस पी सुखद युगल रस पी सुखद शांति रस पी

अनेक त्रवनन करी भां प्रवणन करांति आप अनाहक आप अनाहक काम

कांता नाथ जी का आश्रय लेकर किसी भी शिला पर बैठकर कांता नाथ जी को निहारते हुए श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री अग्रस्वामी जी के समान रसना निर्मल नाम मनहु बरफत धाराधर बस इतना कांत कर लो फिर श्री नाम महाराज युगल नाम महाराज कृपा करेंगे

सहचरियों के द्वारा बजाए गए दिव्यवाद भी सुनाई पड़ने लग जाएंगे और इसी बीच में अवध बिहारी और बिहारी जी के नित्य रात का दर्शन होने लग जाएगा ये कब होगा सुर सुर

लह पु पति लह पुप के किया रुचिर बहु है, है। प्रिय

राध के वस में बध में वीर रस सूर्पनखा के प्रसंग में अद्भुत और हास्य रस भयानक रस भी उसी में है विभत्त रस भी उसी में है और रौद्र रस भी इसी अरण्य कांड में है और जटायु के प्रसंग में करुणा कर, रस करुण रस और सबरी के प्रसंग में वात्सल्य कर, रस और अंत में नारद जी के प्रसंग में शांत रस इसी प्रकार से दसों रसों का परिपाक

अरण्यकांड में होता है इसलिए वर्णानाम अर्थसंघान रसानाम से अरण्यकांड की कथा आ गई अब छंद शाम छंद शाम में छंद माने होता है अनेक प्रकार जैसे छंद बहुत है ना वैदिक छंद भी है और लौकिक छंद भी है तो अनेक प्रकार की छंदों की प्रजातियां है अमुक जाति का छंद है ये अमुक जाति का छंद है ऐसे ही

कि स्किंधा कांड में कितने प्रकार के बंदर हैं ये ये ये तो हम बोले कि अमेरिका का बंदर है ये अमुख जगह का बंदर है अमुख जगह का बंदर है वो तो पूरे धरती के कोने कोने से बंदर आए

तो यही भी होत तो बतकही आए बानर जूथ नाना बरन सकल दिश देखी कीत, और भोले बाबा तो कह रहे हैं बानर कटक उमा में देखा सो मूर्ख जो करन चहे लेखा इतने बंदर हैं कि वो मूर्ख है जो इनकी गिनती करे इसके दो अर्थ हैं एक अर्थ तो ये है कि वस्तुता असंख्य बंदर हैं कौन गिनती करे एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ ये है कि

सब मनुष्यों की गिनती तो आप कर सकते इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं लेकिन बंदरों की गिनती कठिन है क्यों एक जगह बैठे रहे तब तो आप गिनती करोगे वो एक क्षण एक जगह बैठे ही नहीं सकते यहां का उचक के उधर चला जाएगा उधर का उचक के उधर चला जाएगा कैसे आप गिनती करोगे भूल जाओगे इसलिए बंदर हैं बंदरों की गिनती संभव नहीं है तो

ये साम में किसकंधा कांड है बंदर भालू सब वहीं आ रहे हैं इसमें मनन करना चाहिए और अपी छंद साम अपी अपी जो है वो निश्चय शब्द है अपी शब्द में श्री सीताजी का अभिज्ञान श्री सीताजी लंका में हैं उस अशोक वाटिका में हैं और अमुक वृक्ष के नीचे बैठी हैं

ये पूरी तरह ज्ञान कहाँ हो रहा है ये ज्ञान हो रहा है सुंदरकांड में इसलिए श्री जानकी जी की प्रामाणिक स्थिति का ज्ञान सुंदरकांड में है इसलिए अपि अपि शब्द से सुंदरकांड और मंगला नाम मंगला नाम से युद्धकांड, लंकाकांड। इसलिए लंकाकांड, क्योंकि अमंगल का प्रतीक है रावण और उसका कुटुंब और उसका संहार श्री रघुनाथ जी के द्वारा हो रहा है

और फिर सारे त्रिभुवन में मंगल ही मंगल हो रहा है रावण शब्द का अर्थ क्या है रावण माने जो सबको रुला दे उसको रावण कहते हैं तो अब तक रावण जब तक जिंदा था तब तक सब रो रहे थे सब रो रहे थे और रावण के मरने के बाद सब हंसने लगे सब सुखी हो गए देवता दानव मानव सब सुखी हो गए

सब पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया तो सबका मंगल रावण के मरने से हो गया इसलिए आज भी रावण बदलीला होती है रावण दहन होता है, है होता कि नहीं लेकिन अब एक नई परंपरा चल पड़ी दूर हम कहां जाए हमारे ब्रिज में ही मथुरा के कुछ ब्राह्मण वो अपने को कहते कि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं

और सारस्वत ब्राह्मणों का पुरखा रावण था इसलिए वो रावण दहन का भी बड़ा भारी विरोध करते हैं और रावण की जयंती मनाते हैं और रावण दहन के दिन बड़े जोर से रावण की पूजा शास्त्री विधि से करते हैं रुद्राभिषेक करते हैं अब क्या कहें ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए क्योंकि उन बिचारे ब्राह्मणों को बुरा लगेगा जो ऐसा करते हैं और अखबार में हर फाल छपता है

लेकिन झाजी हमारे यहाँ साहित्य के ग्रंथों में लिखा है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत क्या लिखा है रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत राम जी राम आदि तो माने राम जी प्रधान है और भी जो राम जी के पद चिन्हों पर चलने वाले और और श्रेष्ठ महापुरुष है उनके जैसा आचरण हमें करना रावण के जैसा नहीं

रावण को यदि हम अपना आदर्श मानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। रावण भले ही विप्रकुल में उत्पन्न हुआ था लेकिन रावण का आचरण आदर्श कभी नहीं हो सकता है इसलिए इसको जाति विशेष से जोड़ करके हट धर्मिता करना और इस तरह से रावण को महिमामंडित करना और रामजी की निंदा करना रामजी की महिमा का खंडन करना

वो भी धाम में रहकर और अपने को सारस्वत ब्राह्मण कहकर के तो यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है हम बड़ी विनम्रता से उन पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदित करते हैं कि भले ही आपका पुरखा रावण रहा हो पर रावण की दुहाई आप न दें दुहाई तो आप राम जी की ही दें राम जी को ही अपना आदर्श माने इसी में आपका कल्याण और महाराज जी

करता रऊ वर्णानाम अर्थ संघा रसा चंद काम अभी मंगलानाम वंदे वाणी ये इतना बढ़िया एसी लगा है कि इससे हमारा वैसे हमको बिना चश्मा के दिखता नहीं थी और ये चश्मा बार बार अब बिना चश्मा के आप लोग ठीक नहीं दिखे बहुत ठीक नहीं दिखते हैं

और पोथी भी श्लोक देखना है या चौपाई देखनी है तो देखना पड़ता है क्योंकि तो इसकी हवा से ये बार बार एकदम सफेद हो जाता है कर्तारव इस कर्तारव से अब लगाए लगाए भी सफेद हो गया क्योंकि यहां से हवा वहां जा रही है भी दर्द सब सफेद हो गए ये सब

उसको जो गड़बड़ी है ना ये उसकी है फिटिंग की गड़बड़ी है उसको फिटिंग ठीक करो अब तो कोई बात नहीं तो हो गई बहुत गई थोड़ी रही अब तो बस आरती रही है और सब हो गया काम करतारव से उत्तरकांड की लीला का अनुभव करना चाहिए क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोका

राजवैठ कीनी लीला और इस तरह से उन्होंने वर्णानाम अर्थसंघानसान रसानाम सामपी मंगलानां चक्र तारो वंदे वाणी विनायक राम कथा तो आज ही पूरी हो गयी बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक राम जी का राज्य अभिषेक हो गया अब आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी कल से चर्चा करेंगे

हम सोच रहे थे कि आज कम से कम वंदना का प्रकरण कर देंगे लेकिन नहीं हो पाया इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी का विराम करते हैं और बड़ा अनुग्रह है पूज्य संतों का कि वे कृपा करके विराजते हैं आप लोगों को थोड़ी बैठने में असुविधा यहाँ होती है क्योंकि जगह उतनी ही है उधर भी बैठे हैं बाहर भी बैठे हैं और

छत के ऊपर भी बैठ के लोग सुन रहे हैं जमुना मंदिर तक लोग बैठ के सुन रहे हैं पर कई लोगों ने शिकायत की है कि सामने दर्शन नहीं होने से बहुत अच्छा नहीं लगता तो ठाकुर जी की कृपा से इस ये शिकायत भी अब नहीं रहेगी श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में सत्संग भवन लगातार उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है और संभवतः पंद्रह तारीख तक

तो पूरी तरह तो तैयार हो जाएगा तो उसमें बैठकर फिर वहां सत्संग कुछ दिन यहाँ होगा वहां कम से कम दो तीन तीन हजार लोग बैठ सकते हैं इतना बड़ा हॉल है और वो भी पूरा वातानुकूलित है और हम समझते हैं कि अभी वृंदावन में वह सबसे प्रथम स्थान वाला हॉल होगा इतना विशाल जहां तीन हजार तक लोग आराम से बैठ जाए और

लीला कथा का रस ले सकें तो फिर आप वहां अनुभव करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ गुला वन बिहारी लाल राम जय जे सीता

यजमान लोग भी आवे हैं और अधिक लोग आने का प्रयास ना करें संतों के साथ भी करें

जाने के लिए सभी लोग मार्ग दे दें मंच पर जो लोग खड़े हैं उनसे बिनम निवेदन है वे कोई भी चरण स्पर्श करने की चेष्टा ना करें हमारे व्यवस्थापक मार्ग प्रशस्त कर लें जिससे महाराजी सहजता से गंतव्य स्थान तक जा सकें दूसरा मेरा निवेदन उन श्रोताओं से है जिनके साथ में छोटे बालक कथा मंडप में आते हैं

जिनके साथ भी छोटे बालक या बालिका कथा मंडप में आते हैं बे जरूर ध्यान से सुने उनके माता पिता कथा मंडप में बैठ जाते हैं बच्चों को छोड़ देते हैं उन बच्चों से कई लोगों को कथा विक्षेप होता है वो बच्चे उछलते कूंते भागदौड़ करते हैं जिससे कि अनेक लोगों को विक्षेप होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो आप अपने बच्चों को स्वयं कंट्रोल में रखें और जो बच्चे अनुशासन में नहीं रह सकते आपके उनको कथा के मंडप में भीतर न लेके आवें

आप स्वयं बाहर बैठे और वहां वहीं से